रास रचा हुए और गोपीय हो साहब भागवत बहुत विशाल है पूरा समंदर है काल गणना भागवत में है ज्योतिष चक्र राशि चक्र शिशुमार चक्र की बात आती है भागवत में पंचमस्क में भवाटवी का वर्णन है भूगोल खगोल का वर्णन है और शिशुमार चक्र 12 राशि वो सब कथा है एक बात बोलो पूरी भागवत न मैं सुना सकता हूं ना आप सुन सकते हो जिंदगी भर सुनते रहोगे तब भी संभव नहीं और हम चाहते हैं कि कथा कभी पूरी ही ना हो चलती रहे, चलती रहे, रहे। न हम कभी कहने से थके ना कभी आप तृप्त हो क्यों यह भी भागवत में लिखा है <laughs> नई मिशारण्य में शवनकादि ऋषि कह रहे वयं तो न वित्रृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रस स्वादु स्वादु पदे पदे हे सुत जी भगवान की इस मंगलमयी कथा को सुनने से हमारे कान अघाते नहीं हम तृप्त नहीं होते जिसको सुनकर नित नूतन स्वाद नित नए रस का हम अनुभव करते हैं बड़ा आनंद आता है तो भगवान की कथा सुनकर तृप्ति तो मिलेगी साहब लेकिन एक अतृप्ति ही बनी रहेगी और उसी को प्रेम कहते हैं जिसमें प्यास और तृप्ति दोनों एक साथ रहते हैं प्रेम शब्द है चलो व्याकरण की दृष्टि से प्रुई धातु है प्रुई तर्पणे प्रुई धातु तृप्ति के अर्थ में उससे बनता है तो तृप्त तो हो गए ही होंगे लेकिन प्यास भी बनी रहेगी प्रेम एक चिरंतन प्यास का नाम है क्योंकि जिस दिन तुम पूरे तृप्त हो गए तुम छोड़ दोगे चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु खाते खाते तुम पूर्ण तृप्त हो गए तुरंत कह दे तो बस अब नहीं अरे एक और ले लो लड्डू भैया ना बस, बस यहां तक अब नहीं मेरी कसम है अरे यार मार डालोगे अब नहीं बच्चों कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में एक लॉ है आप लोग पढ़े ही होंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो लॉ कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का उपभोग करने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है कम होती चली जाती है फॉर एग्जाम्पल आपको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं आप कहीं भोजन के लिए बैठे लड्डू थाली में परोसे गए देखते ही पानी छूटा मुंह में ओ लड्डू बहुत मजा आएगा मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं एक लड्डू खाया बड़ा आनंद आया दूसरा लड्डू खाया पहले वाले लड्डू से दूसरे वाले लड्डू का आनंद थोड़ा कम हुआ यह नियम है तीसरा लड्डू खाया आनंद थोड़ा और कम हो गया उसकी उपयोगिता घटती जा रही है कम होती जा रही है देखो मार्जिनल यूटिलिटीज डिमिनिशिंग चौथा लड्डू खाया और समझ लो मार्जिनल यूटिलिटी केम टू जीरो इसका मतलब तुम तृप्त हो गए अब पांचवें लड्डू के लिए आप मना करोगे अब नहीं चाहिए क्योंकि अब लड्डू खाने से जो आनंद मिल रहा है वो खत्म हो गया जीरो और फिर भी यजमान ये कहे कि नहीं नहीं नहीं नहीं एक तो लेना पड़े एक एक मे, मेरी मेरी कसम मेरी कसम अब पांचवा आप खा नहीं रहे हो आपको खाना पड़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी गोज टू माइनस से मार्जिनल यूटिलिटीज माइनस फाइव तो यजमान की पत्नी आई भैया जी मेरा तो मान रखना पड़ेगा एक और छठवा लडू बोला नहीं नहीं नहीं भाभी जी अरे क्या नहीं मेरा मान तो रखना पड़ेगा लो, छठवा। अब और छठवा खाना पड़ गया अब ध्यान दो अब आप आनंद नहीं ले रहे हो अब आप सजा भुगत रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस ट्वेल्व तो यजमान की बेटी आई अंकल प्लीज मुझे नाराज मत करना अरे बिटिया बिल्कुल नहीं चले अरे अंकल इसका मतलब है अंकल यू यू डू नॉट लव मी अरे बेटा हम प्यार करते हैं न तो, तो फिर एक लीजिए अरे बिटिया अब नहीं बहुत प्लीज अंकल इफ यू लव मी प्लीज सातवा लड्डू बड़ी मुश्किल से खाए मार्जिनल यूटिलिटी माइनस थर्टी अब यजमान का बेटा रह गया अंकल सबके हाथ से आपने एक एक लिया केवल मैं रह गया अब तो वो स्थान छोड़कर भागेगा कि बहुत हो गया ये लड्डू है कि तोप के गोले हैं ये लड्डू मार डालेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब तुम पूर्णतया तृप्त हो जाते हो तो तुम उस चीज को छोड़ देते हो उससे भागते हो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो संसार से हम क्यों नहीं भागते पता है संसार से हम तृप्त नहीं हुए और एक बात समझ लो कभी भी नहीं होगे। क्यों मृगजल से कौन तृप्त होता है मृगजल के लिए दौड़ दौड़ कर आदमी मर जाता है मृगजल दिखता तो है लेकिन होता नहीं संसार में सुख दिखता तो है हकीकत में होता नहीं इसलिए संसार सुख को मृगजल की उपमा दी गई है और मृग दाड़ दाड़ कर मर जाते फिर से याद दिला दू वो सूत्र जो कभी पाया न जा सके उसी का नाम संसार है और जो कभी खोया न जाए वही परमात्मा है लाख उपाय करो संसार को पा नहीं सकते और तो परमात्मा को खोना संभव नहीं परमात्मा खोया कब है जो खोज रहे हो इसलिए परमात्मा को खोजना नहीं है परमात्मा को तो प्रेम करना तो प्राप्त ही है उसको पहचानो उसके स्वरूप को उसके स्वभाव को उसके सामर्थ्य को पहचाना तो प्रेम होगा दिल मिलते हैं गुटुर गुटुर करते हैं एक दूसरे को जानने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के विषय में जानते हैं लाइकिंग्स क्या है डिसाइकिंग्स क्या है कैसा स्वभाव है एक दूसरे को जानते जानते जानते एक दूसरे के अनुकूल होते रहते हैं प्रेम पगता रहता है पलता रहता है धीरे धीरे धीरे दो एक समीप आते हैं एक समय ऐसा आता है दो दो नहीं रहते एक हो जाते तो जानना तो पड़ेगा ना इसलिए परमात्मा को भी खोजो मत जानो तद विधि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन साहब गीता के एक एक शब्दों को देखो गीता मानवता का मनोविज्ञान है रामायण आदर्श जीवन की आचार संहिता और भागवत मरने की कला रामायण जिना सिखाती है भागवत मरना सिखाती मरो तो ऐसे मरो कि बार बार मरना ना पड़े जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मरना सिखाया शाप है सातवें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का मरना तो होगा लाओ अब मैं तुम्हें मरना सिखाता मरो रे साधु मरो कबीर की बातें बड़ी अनूठी